वृत्तिकार के द्वारा अपने मत की संपुष्टि के लिए विद्वानों के शास्त्र तात्पर्य को अच्छी तरह से जानने वाले शबर स्वामी तथा जयमिनी जी के वचन बताए थे समर्थक के रूप में उन वचनों का तात्पर्य वृत्तिकार जो बता रहे हैं वो नहीं है अपितु उन वचनों का तात्पर्य कुछ और है इसलिए वृत्तिकार के मत का समर्थन करते हैं शबर स्वामी के वचन या जयमिनी जी के वचन ये नहीं कहा जा सकता इस अभिप्राय से शास्त्र तात्पर्य विदाम इत्यादि भाष्य प्रारंभ हुआ और यह बताया गया कि दृष्टो ही तस्थ कर्मावबोधन इत्यादि शाबर भाष्य का वचन और आदि शब्द से ग्राह्य जयमिनी जी का सूत्रात्मक जो वाक्य है उसका अभिप्राय वृत्तिकार जो समझते हैं वो नहीं है अपितु वो कर्म कार्यपरक हैं, ये बताते हैं शब अशावर भाष्य के वचन तथा जयमनी जी के सूत्रवत वाक्य इतना मात्र बताते हैं न कि संपूर्ण वेद कार्यपरक हैं ऐसा नहीं बताते कोई भी वेद भाग कार्यपरक ही हैं कार्य से अतिरिक्त किसी सिद्ध वस्तु का प्रतिपादक नहीं है ये नहीं कह सकते इसे तदर्म जिज्ञासा विषयत्त विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्राय द्रष्ट्यम इससे कहा गया और इसका तात्पर्य करते हुए वस्तुतस्तु इत्यादि से टीकाकार ने कहा कि कर्मकांड का तात्पर्य तात्पर्यिंगअर्थ में है और लिंगर्थ लोक में प्रसिद्ध है इस रूप में प्रवर्तक ज्ञान का विषय जो यागागत इष्ट साधनत्व उसे लिंगर्थ कहा जाता है और उसी में कर्म कांड का तात्पर्य है यागादि क्रियागत इष्ट साधनत्व में और ये लिंग अर्थ क्रिया से अलग कार्य रूप नहीं है क्रियात्मक ही हुआ एक प्रकार से क्रिया का वो इष्ट साधन तो धर्म है न इसलिए क्रिया से अलग कोई कार्य है ऐसा नहीं क्रिया से अलग स्वतंत्र कोई कार्य पर का पदार्थ हो वह कूर्मलोम के तरह अप्रसिद्ध है एक कहा तस् कूर्मलोमवत अप्रसिद्धत्वात इसमें तस्य शब्द से क्रिया से अतिरिक्त कार्य को जिसमें मानना चाहते हैं शास्त्र का तात्पर्य वृत्तिकार वह कार्य क्रिया से अलग अप्रसिद्ध है अप्रामाणिक है प्रमाण से निश्चित नहीं है तो इति यहां पर जो इति शब्द है वह इति शब्द बताता है हेतु को इसलिए इति का अर्थ निकलेगा इस कारण से टीका में जो इति शब्द है ना वो बता रहा है हेतु को उसका अर्थ निकलेगा इस कारण से ऐसा कस्यापी पराभिमत कार्यविलने सिद्धे प्रामाण्यम इसमें तस् शब्द से कर्मकांड को लेना तो तस्यापि तस्यापिने कर्मकांडी पराभिमत जो कार्य है उस कार्य से विलक्षण सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य निश्चित हुआ तो कर्मकांड भी वृत्तिकार के अभिमत कार्य से विलक्षण जो सिद्ध पदार्थ है लिंगर्थ उसमें प्रमाण बना तो क्या कहा जाए वेदांत जो वेदों का ज्ञान कांड है सिद्ध वस्तु का ज्ञापक होगा इसके विषय में क्या कहना है इस अभिप्राय से लिखा कि तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षण सिद्धे प्रामाण्यम किम उत ज्ञान कांड से तो ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु में प्रमाण होगा इसके विषय में क्या कहना है जब कर्मकांड भी वृत्तिकार के अभिमत कार्य से विलक्षण सिद्ध वस्तु में प्रमाण बन रहा है तो ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु में प्रमाण होगा इसे अलग कहने की आवश्यकता ही नहीं है ये अर्थ निकला अब भाष्य में जो अपिच आमना यश्य इत्यादि वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंच वेदांता सिद्ध वस्तु परा भूत शब्दत्वात दध्यादिश्दवत इहिचे युक्ति से भी उपनिषदों में सिद्ध वस्तु प्रतिपादकत्व बताया जा रहा है युक्ति कहते हैं अनुमान को तो वेदांत को पक्ष बना करके सिद्ध वस्तु परत्व साध्य है और फलवद भूत वस्तु शब्दत्व हेतु है तो वेदांता ये पक्ष हुआ सिद्ध वस्तु परा इसमें सिद्ध वस्तु परत्व साध्य है जैसे पर्वतो वन्निमान धुमात यह पर्वत पक्ष है वनि साध्य है धूम हेतु है और दृष्टांत तो होता है महानसादी, यत्र यत्र यूमस्त तत्र, तत्र वन यथा महानसादी। ऐसे यहाँ पर दृष्टान्त है दध्यादी शब्द, ये दृष्टांत हैं वेदांत पक्ष हैं सिद्ध वस्तु पर साध्य है तो सिद्ध वस्तु परत्व का अर्थ है सिद्ध वस्तु अभिधायक सिद्ध वस्तु प्रतिपादकत्व सिद्ध hmm. वस्तु ज्ञापकत्व यह सिद्ध वस्तु परत्व का अर्थ निकलेगा तो वेदांत है ज्ञान कांड वेदों का तो वेदों का ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु पर है का अर्थ है सिद्ध वस्तु ब्रह्म में प्रमाण है ब्रह्म प्रतिपादक है ज्ञान कांड में ब्रह्म प्रतिपादकत्व तो है क्यों तो कहते इसलिए कि फलवत् भूत, भूत शब्दत्वात तो सफल सिद्ध वस्तु का अभिधायक होने से फलवदूत शब्द का अर्थ है सफल सिद्ध वस्तु और शब्दत्वात का अर्थ है वाचकत्वात, अभिधायकवात् अभिधायक तो सफल सिद्ध वस्तु का अभिधायक होने से यह अर्थ निकलेगा। तो वेदांत सफल सिद्ध वस्तु के अभिधायक होने से उन्हें सिद्ध वस्तु परक कहा जाएगा जैसे दध्यादि शब्द हैं सोमेन यजेत दधना जुहोती इत्यादि कर्मकांडगत विधिवाक्यस्थ दधि शब्द और आदि शब्द से ग्राह्य सोम शब्द हैं ये वस्तु को बता रहे हैं सिद्ध वस्तु के अभिधायक हैं तो इनमें सिद्ध वस्तु शब्दत्व है सिद्ध वस्तु है दध्यादि और दध्यादि सिद्ध वस्तु का अभिधायक यानी वाचक दधि शब्द हैं सोम शब्द हैं आज्य शब्द हैं वृहि शब्द हैं ब्रीहिर यजित इत्यादि में ये हो गए सिद्ध पदार्थ के वाचक शब्द दध्यादि तो उनमें सिद्ध वस्तु अभिधायक भी है और इसीलिए सिद्ध वस्तु परत्व है यानी सिद्ध वस्तु ज्ञापकत्व है सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य है दध्यादि पदार्थ को बताते हैं ऐसे ही उपनिषद वेदांत उपनिषद जो सफल सिद्ध वस्तु हैं ब्रह्म इसका इसके वाचक हैं प्रतिपादक हैं अभिधायक हैं इसलिए सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक इनको कहा जाएगा उनमें सिद्ध वस्तु ब्रह्म परत्व रहेगा यानी ब्रह्म में तात्पर्यवान होंगे जिस वस्तु के वे अभिधायक है उस वस्तु में उनका तात्पर्य माना जाएगा वेदांत का ये जो युक्ति है इस युक्ति से भी उपनिषदों में सिद्ध वस्तु ज्ञापकत्व सिद्ध तो होता है ब्रह्म प्रामान्य ब्रह्म प्रामान्य सिद्ध होता है इसी को ध्यान में रख करके ये कहा अपीच अब आमना इत्यादि जो सूत्र वाक्य हैं इसके अवतरण के रूप में टीकाकार लिखते हैं किम शब्दानाम कि अक्रियाक शब्दा आनर्थक्यम अभिधेय फलाम से आप कह रहे हो कि जो क्रियाथक शब्द नहीं है वह अनर्थक हैं उसमें अनर्थक्य है अमना ऐसे क्रियार्थत्वात्थ अनथक्यम अतदर्था नाम अतदर्था में तत्शब्द का अर्थ क्रिया तदर्थ का अर्थ निकलेगा क्रियार्थक और अतदर्थनाम का अर्थ निकलेगा जो क्रियार्थक नहीं है शब्द उसमें अनर्थक्यम अनर्थक्य होगा तो वो अनर्थक्य का क्या स्वरूप है अनर्थक्य का विश्लेषण करना पड़ेगा ना तो क्या जो क्रियाार्थक शब्द नहीं है क्रिया का वाचक शब्द नहीं है तदगत अनर्थ्य का स्वरूप अभिधेय भाव है अभिधेय कहते हैं वाचार्थ को अभिधे भाव का अर्थ निकलेगा वाचार्था भाव तो वाच्यार्थ का अभाव अक्रियार्थक शब्दों में अनर्थक क्या है वाच्यार्थ राहित्य अनर्थक्य है क्या एक विकल्प और दूसरा विकल्प है फलाभाव वा, वा यानी अथवा जो क्रियार्थक शब्द नहीं है उसमें अनर्थक्य का स्वरूप माना जाएगा फलाभाव यह अनर्थक्य है फल का अभाव फल राहित्य इन दो में से अनर्थक्य किस प्रकार का माना जाता है जो क्रिया का वाचक शब्द नहीं है उसमें यह प्रश्न हुआ इसमें से यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं वृत्तिकार जो क्रियार्थक शब्द नहीं है उसके आनर्थक्य का अर्थ है अभिधेय अभाव ऐसे प्रथम विकल्प यदि मानते हैं तो इसके विषय में कह रहे हैं आद्य आह आद्य सप्तमी है का मतलब प्रथम विकल्प यदि वृत्ति स्वीकार करते हैं तो इसका खंडन करते हुए भास्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अतदर्थानाम इति अतदर्थना ये एक अभ्युपगछता भूतोपदेश आनर्थक्य प्रसंग ये दोषाता आमना क्रियादनक्यम अतर्थनानेक्य अक्रियाकों में नियमन अभ्युपगछतामें स्वीकुता स्वीकार करने वाले के मत में भूतोपदेश में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा भूतोपदेश सिद्ध वस्तु के वाचक शब्द कर्म में आए हुए जैसे दधि, सोम सोमे नजेत दधना जुहोती इत्यादि वाक्यस्थ जो सिद्ध पदार्थ हैं सोम दधि आदि और उन सिद्ध पदार्थों के वाचक जो दधि सोम इत्यादि शब्द हैं इन्हें कहा जाता है भूतोपदेश सिद्ध दध्यादि पदार्थ के वाचक शब्द वे हैं भूतोपदेश और उन भूतोपदेश में के प्रसंग वो अनर्थक्य की आपत्ति आएगी अभिधेय भाव ही के मानेंगे तो दधि शब्द तो क्रिया को नहीं बताता अक्रियाक है और सोम शब्द भी क्रिया को नहीं बताता अक्रियाक है और जो क्रिया का वाचक शब्द नहीं है उसमें अनर्थक्य रहेगा और अनर्थक्य का स्वरूप होगा अभिधेया भाव तो अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य मानेंगे तो फिर दधि सोम इत्यादि शब्दों का भी कोई वाचार्थ नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा क्योंकि वे क्रियावाचक नहीं है तो क्रियार्थक न होने से उनमें भी वाचार्था भावरूप अनर्थक्य का प्रसंग आएगा और ये प्रसंग मीमांसकों के लिए इष्टापत्ति नहीं हो सकता अनिष्टापत्ति होगा ये दोष होगा इस दोष को टालने के लिए अक्रियार्थक शब्द में अभिधेय भाव रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता तो क्रिया, के अंग है। क्रिया का अंग, तो है।, क्रिया का अंग ले, है लेकिन क्रिया का वाचक क्रिया तो नहीं है ना क्रिया। वो क्रियाार्थक है यानी क्रिया का अंग है शेष है साधन है लेकिन क्रिया का वाचक आ, क्रियारूप नहीं है वो क्रियारूप न होने से क्रिया का वाचक शब्द नहीं माना जाएगा दध्यादि को तो दध्यादि शब्दों में अनर्थक क्या है अभिधेय अभाव ऐसा यदि मानेंगे तो दध्यादि शब्दों में भी जो वेद में प्रयुक्त दधना ज्योहोती इत्यादि दध्यादि शब्द हैं इनमें अनर्थक्य का प्रसंग आएगा एक दोष बताया टीकाकार इस वाक्य का थोड़ा अन्वय बताते हुए इसी दोष को स्पष्ट करते हैं तो भाष्य में जो इति शब्द है उस इति शब्द का अर्थ कहते इति न्याय टीका में है ना इति यानी इति न्याय न न्याय से लेना ये आमना से क्रिया अधिकरण इस अधिकरण के अनुसार अक्रियार्थक शब्द में अनर्थक के यदि अभिधेयभाव रूप मानेंगे तो फिर दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्त दध्यादि शब्दों में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा ये लिख रहे हैं तो भाष्यस्त एक शब्द का अर्थ करते हैं अभिधेय राहित्यम तो आमना इत्यादि न्याय से अक्रियाक शब्द में मे अभाव अनर्थक्य मानेंगे तो तो ये तो कर दिया अभिधेय राहत्यं और एक शब्द का निमें टीका में एक करते हैं कार्थ करते निपगछता अंगीकुर्ता तो नियम से अक्रियाक शब्दों में अभिधेया भाव रूप के यदि मानेंगे तो क्या होगा अभूतोपदेश भूतोपदेश शब्द का अर्थ करते हैं सोमेन यजेत दधना जोहोति इत्यादि वाक्य सु दधि सोमादिश्दान ये भूतोपदेश है सोमेन यजेत दधना ज्योति इत्यादि विधिवाक्यस्थ दधि सोमादि शब्द और दधि सोमादि जो शब्द हैं सिद्ध वस्तु के वाचक जो क्रिया के क्रियाक नहीं हैं उनमें अर्थ अर्थशून्यम स अभिधे राहित्य रूप अनर्थक्य की आपत्ति आएगी ह तो शब्द मात्र होंगे इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा ये मान्य की आपत्ति आएगी ये कह रहे हैं। तो दधि सोमादि शब्दा नाम अर्थ शून्यर्थ ये इष्ट प्रसंग नहीं होता हो सकता मीमांसकों के लिए और वृत्तिकार के लिए इसलिए अभिधेय भाव से अलग ही के मानना पड़ेगा आगे प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु केन केन उक्तम उक्तम अभिधेय अभिधेय इति इति आह प्रवृत्ति निवृत्ति तो कहते हैं नुन अभिधेय राहितशंक आहृत्मित्यूप अभिधे नर्थक्य किसने बताया इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि वस्तु तेषव्यतिरेकेण भूतंचेद कूटस्थ नित्यं नि भूत इति को हेतु तो। तो कह रहे हैं कि अभिधेय राहित्यम ये अनर्थक्य है ऐसा किसने बताया ये वृत्तिकार ने पूछा ना सिद्धांति से सिद्धांति कह रहे आपने ही कहा है अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य ये आप कहते हो कैसे कहते यदि हम कहते तो हम कैसे पूछते किसने कहा करके हमने कहा होता तो हम हमको मालूम पड़ता ना तो कहते हैं आपने कहा लेकिन इस रूप में कहा है कि कार्य परक ही वेद है सिद्ध वस्तु परक नहीं है वेद ऐसा बता करके अनर्थक्यम अतदर्थान इस वाक्य से आमना ऐसे क्रियाार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम इत्यादि से मीमांसक तथा मीमांसक के इस मत को स्वीकार करने वाले आप लोग ही कह रहे हो इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्तिवृत्ति तत्शेष प्रवृत्ति निवृत्ति विधि प्रवृत्तिवृत्ति कार्य प्रवृत्ति निवृत्ति रूप कार्य तथा तत्शेष से अलग सिद्ध वस्तु को यदि घटादि शब्द कहेंगे ये दधना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द यदि कहेंगे सोमे नाक्यस्त सोम शब्द भी यदि सिद्ध वस्तु को कहेगा किस रूप में कहेगा भव्यार्थत्व भव्यर्थत्व का मतलब है कार्यार्थत्व कार्य से सत्व रूपेण सिद्ध वस्तु को यदि दध्यादि शब्द कहते हैं ऐसा मानोगे तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि कूटस्थ नित्यम भूतम कूटस्थ नित्य जो सिद्ध वस्तु है ब्रह्म भूत यानी सिद्ध वस्तु ब्रह्म वह उपनिषदे नहीं बताती हैं इसमें क्या हेतु है सोमे ने एजित इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि पदार्थ यदि सिद्ध वस्तु को बताते हैं तो फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्य जो कूटस्थ नित्य ब्रह्म है सिद्ध वस्तु उसे नहीं बताएंगे ऐसा भेद करने में आपके पास क्या हेतु है कोई हेतु नहीं यदि सिद्ध वस्तु सोमादि पदार्थ को भी सोमेन यजते इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि शब्द बताते हैं तो मानना पड़ेगा फिर ब्रह्मरूप सिद्ध वस्तु को भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्य बताते हैं ये मानना पड़ेगा लेकिन ये आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ है आप ही कह रहे हो कि ये अभिधेय राहित्य रूप अनथक्य सिद्ध वस्तु में है सिद्ध वस्तु के वाचक शब्द में है ये कहा गया प्रश्न का स्वरूप स्पष्ट करते हैं यानी पूर्व के प्रति सिद्धांति ने प्रश्न किया न कि न उपदश्य को हेतु क शब्द प्रश्नाथ में हैं। उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं भव्यार्थत्वेन भव्याशेषत्व दध्यादि शब्दो भूतम् वक्ति चेत यदि कार्य के अंग रू, के रूप में दध्यादि शब्द सिद्ध वस्तु दध्यादि पदार्थों को बताते हैं यदि तरह ही अर्थ है तप तो सत्यादि शब्द कूटस्थम न वक्ति इत्यत्र को हेतु तो सत्यादि शब्दों से कूटस्थ नित्य ब्रह्म नहीं बताया जाएगा इसका कोई न कोई हेतु आपको बताना पड़ेगा तो क्या हेतु है तो हेतु के विषय में दो विकल्प करते हैं किम कूटस्थस अक्रियावात उत इति प्रश्न तो जो कूटस्थ सिद्ध वस्तु है ब्रह्म वह क्रियारूप न होने से सत्यादि शब्द कूटस्थ सिद्ध वस्तु को नहीं कहेंगे ये आप कहना चाहते हो कि जिस सत्यादि शब्द का वेदांती जो अर्थ मानना चाहते हैं कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म वह क्रियारूप न होने से सत्यादि शब्द उसे नहीं बताएंगे ये कहना है आपका या जो कूटस्थ सिद्ध वस्तु है ब्रह्म वह दध्यादि के तरह कार्य का शेष न होने से सत्यादि शब्द नहीं बताएंगे ब्रह्म को कूटस्थ सिद्ध वस्तु को ये कहना चाहते हो तो इनमें से जो प्रथम है अक्रियारूप होने से नहीं कहेंगे करके तो इसका निराकरण किया जा रहा है नहीं इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में नहीं इत्यादि भाष्यवाक्य का नु दध्यादे कार्यान्वित कार्यवादेश न कूटस्थस अकार्यवाद इति आद्यम आशंक्य नहि इति तो तो ये कह रहे हैं कि ननु ननु कार्यत्वात् कहते निरस्य कार्यत्वात् कार्यपेश तो दध्यादि का तो उपदेश हो सकता है दधना जुहोती <coughs> सोमे न यजेत इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त दधि शब्द सोम शब्द दध्यादि रूप अर्थ को बता सकते हैं दध्यादि अर्थ कार्य रूप है <coughs> कार्य रूप कैसे हुआ तो कहते हैं कार्यान्वित्व तो कार्यान्वयित्व अने कार्य के साथ कार्य है यागादि अग्निहोत्रादि दधना जोहोती इत्यादि में होम है कार्य और उसका आहूति रूप अंग बना दधि इसलिए कार्यान्वयी हो गया तो कार्यान्वयी होने से उसमें कार्यत्व है कार्य का संबंधी होने से कार्यत्व है और कार्यत्व होने से दधि का उपदेश तो होगा दधि का कथन तो होगा दधनाज होती इस वाक्यस्थ दधि शब्द से सोमे एजेत ये इस वाक्यस्थ सोम शब्द स्वतंत्र कार्य अनवयी सोम पदार्थ को नहीं बता रहा है अपितु यागात्मक जो कार्य तद सोम पदार्थ होने से उसमें भी कार्यत्व तो हुआ और वो कार्यत्व तो होने के कारण सोम शब्द सोम पदार्थ को बताएगा लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ जो सत्य ज्ञान अनंत इत्यादि शब्द हैं ये जिस ब्रह्म के परामर्शक आप मानना चाहते हो ब्रह्म के अभिधायक मानना चाहते हो वह ब्रह्म तो दध्यादि पदार्थ जैसे कार्यान्वयी होने से कार्य रूप है ऐसा कार्यान्वयी नहीं है कूटस्थ हैं तो कूटस्थ वस्तु ब्रह्म कार्य अन्वी होने के कारण उसे कार्य रूप नहीं माना जाएगा कार्य कार्यान्वयी न होने से कार्य कार्य रूप नहीं है तो उसमें कार्यत्व तो न होने से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि शब्द से नहीं कहा जाएगा ऐसा ये वृत्तिकार यदि कहते हैं तो ये कह रहे हैं आगे कि दध्यादे कार्य कार्यत्वात् उपदेशः यानी दध्यादि का तो उपदेश दध्यादी शब्दों से हुआ किंतु न कूटस्थस्थ है ब्रह्म उकुटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म में अकार्यव है कार्यत्व नहीं है कार्यत्व न होने से उसका उपदेश नहीं होगा सत्यादि शब्द से कथन नहीं होगा इति यानी इस इस प्रकार जो प्रथम विकल्प है इसकी आशंका करके निराकरण किया जा रहा है इत्यादि तो भूतम् निर हैं जो भूत वस्तु हैं सिद्ध भूतवस्तु सिद्धवस्तु दध्यादिदार्थ ऊन दध्ना जुहोति सोमेन यजेत इत्यादि वाक्य में रूपेण बताने मात्र से दध्यादि पदार्थ क्रियारूप नहीं हो सकते कार्य रूप नहीं हो सकते जो सिद्ध पदार्थ हैं वो साध्य रूप नहीं हो सकते ये यहां पर कहा कि भूतम उपदिश्यमान यानी दध्यादि शब्दों के द्वारा कार्यान्वित कार्यान्वित रूपेण न उपदिश्यमान दध्यादि पदार्थ वह क्रिया नहीं बन सकते वो भूत ही रहेंगे भूत का अर्थ है सिद्ध पदार्थ सिद्ध रूप ही रहेंगे क्रिया रूप नहीं होंगे और यदि वो सिद्ध ही हैं तो मानना पड़ेगा कि वो सिद्ध पदार्थ का कथन जब कर्म कांडस्थ दध्यादि शब्दों से हो रहा है तो ज्ञान कांडस्थ सत्यादि शब्दों से क्यों नहीं हो सकता कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म का उपदेश है जरूर हो सकता है इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार इसे देखिए दध्यादेहे कार्यत्वेन कार्यशेषत्व हानि कहते हैं यदि दध्यादि को आप कार्य रूप स्वीकार करोगे तो फिर वे कार्यशेष यानी कार्यांग नहीं होंगे कर्मांग नहीं बन पाएंगे कर्मरूप मानोगे तो फिर कर्म अंग नहीं होंगे शेष का अर्थ है साधन और कार्य तो उसका साध्य है और उनको भी साध्य रूप मानोगे तो फिर साधन रूप नहीं होंगे तो दध्यादे हे तो दध्यादि को कार्य रूप यानी साध्य रूप मानोगे यदि तो फिर कार्यशेषत्व यानी कार्यांगत्व की हानि होगी उनके त्याग होगा उनमें कार्य शेषत्व नहीं रह पाएगा जैसे याग आदि कार्य रूप है तो कार्य शेष नहीं है उनमें कार्य शेषत्व नहीं है अंगी है ना शेषी हैं वो तो शेष नहीं होंगे तो दध्यादि को कार्य रूप मानने का अर्थ है, है शेषी रूप मानना तो शेषी हो जाएंगे तो उनमें शेषत्व नहीं रहेगा अंगत्व तो नहीं रहेगा फिर इसलिए कार्यान्वयी होने मात्र से उनमें कार्यत्व तो है और इसलिए उपदेश हो रहा यह नहीं कहा जा सकता अतो भूतस्य अतोभूत भिन्नस्य दध्यादे इसलिए मानना पड़ेगा कि कार्य से भिन्न यानि विलक्षण जो सिद्ध वस्तु है दध्यादि पदार्थ उनमें शब्दार्थत्वम लब्धम वे शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ हैं तो अभिधेय राहित्यम रूप अनर्थक्य नहीं है उनमें यह मानना पड़ेगा तो शब्दार्थत्व लब्धम इति भाव, तो भूत वस्तु जो दध्यादि पदार्थ हैं, वे ही दध्यादि शब्द के अर्थ हुए इसलिए अर्था भाव रूप अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य दध्यादि शब्दों में नहीं होगा तो ये कहना कि जो क्रियार्थक नहीं है उनमें अनर्थक्य क्या है तो अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य इनमें तो अभिधेयत्व तो ही रहा तो ऐसे सत्यादि पदार्थ में शब्दों में भी कुटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म रूप अभिधेयत्व तो रहेगा अनर्थक की आपत्ति नहीं आएगी इसलिए नहीं कहा जा सकता ये जो दो हेतु पूछे थे ना कि कूटस्थ ब्रह्म में अक्रियात्व होने से वो सत्यादि शब्दों से नहीं कहा जा सकता ये जो है एक विकल्प था ना उसका निराकरण हुआ और द्वितीय जो विकल्प है अक्रिया से सत्वात् ये शुरू वाले दो विकल्प तो उनमें से एक तो आगे आएगा अभी यहाँ पर बीच में जो दो विकल्प किए गए थे कुटस्थ नित्यम भूतम इति को हेतु इस वाक्य का स्पष्टीकरण करते समय टीकाकार ने कहा का था ना कि किम कूटस्थस्य कूटस्थस अक्रिया शेष्वात व न उपदेश ऐसा लगाना तो इनमें से जो प्रथम था हेतु अक्रियावात न उपदेश इसका निराकरण हो जाएगा तो जैसे ये दध्यादि पदार्थ क्रियारूप न होने पर भी दध्यादि शब्द से कहे जा रहे हैं दध्यादि शब्दार्थ बन रहे हैं ऐसे टस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म क्रियारूप न होने पर भी सत्यादि शब्द का अर्थ बन सकता है सत्यादि शब्द उसके अभिधायक हो सकते हैं ये यहां पर बताया गया सिद्धांत के द्वारा अब द्वितीय जो विकल्प है अक्रिया से सत्वात यदि ये कहेंगे कि दध्यादि शब्दों का अभिधेय दध्यादि पदार्थ बन सकते हैं कार्य शेष होने से उनके तरह दध्यादि पदार्थों के तरह ब्रह्म भी यदि कार्य शेष हो जाएगा तो सत्यादि शब्दों का अभी बनेगा सत्यादि शब्दों से कहा जा सकता है ऐसा यदि कहना चाहेंगे द्वितीय विकल्प तो उसकी शंका की जा रही है इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि द्वितीय शंके इति तो द्वितीय से लेना ये जो अक्रिया से सत्वात बताया गया जो विकल्प हैं उसकी शंका की जा रही है अक्रियापी भूतस्य क्रिया साधनत्वात क्रियार्थ साधनवाद भूतोपदेश इति भूतोपदेशेत तो भूतस्य भूत सिद्धस्य दध्यादेह पदार्थस्य तो भूत यानि सिद्धजो पदार्थ हैं वे स्वयं क्रिया रूप न होने पर भी कार्य रूप न होने पर भी क्रिया के साधन हैं कार्य के शेष हैं क्रिया साधनत्वात क्रियासाधनवात्न कार्य कार्यशेष उनमें कार्यशेषत्व होने से दध्यादी शब्द से उन सिद्ध वस्तु दध्यादि का क्रियार्थ उपदेश हो जाएगा क्रियार्थ एव भूतोपदेश क्रिया के अंग के रूप में दध्यादि पदार्थ का दधना ज्योहोति इत्यादि वाक्य में उपदेश हो सकता है ऐसा यदि कहना चाहेंगे मीमांसक तो सिद्धांती कहते हैं नये दोष तो ये दोष नहीं आएगा नये सदोष इसका अवतरण है टीका में तो पहले अक्रियात्वेपी इत्यादि का भावार्थ बताकर के फिर नये दोष इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो अक्रियात्वेपी इत्यादि वाक्य का भावार्थ देखिए क्रिया शब्द कालेगाशेष पर कार्यशेष कार्यशेष ने कार्य का अंग तो कार्यांग परक, क्रियार्थ निकलेगा और कूटस्थ से तो न उपदेश भाव दध्यादि तो क्रियांग होने के कारण उनका दध्यादि शब्दों से उपदेश हो सकता है ऐसा कूटस्थ ब्रह्म तो कार्य शेष न होने के कारण उसका उपदेश नहीं हो पाएगा ऐसा यदि कहते हैं कौन वृत्तिकार तो सिद्धांती नए नयोष इत्यादि से निराकरण कर रहे हैं इसका उत्तरण है टीका में भूत कार्य शेषत्व शब्दार्थत्वाय फलाय व नाद्य इत्यादोषी इसमें भी अब दो विकल्प किए जा रहे हैं कहते हैं जो सिद्ध वस्तु है उसे आप कार्य का शेष मानना चाहते हो अंग मानना चाहते हो वो क्यों मानना चाहते हो सिद्ध वस्तु दध्यादि पदार्थों में शब्दार्थ शब्दार्थत्व यानी अभिधेयत्व की सिद्धि के लिए कार्यांगत्व स्वीकार करना चाहते हो वही शब्दार्थ बनेगा वैदिक शब्द का अभिधेय बनेगा जो क्रिया का अंग है तो वैदिक शब्दार्थ तत्व की सिद्धि के लिए निमित्त के रूप में कार्य शेषत्व को मानना चाहते हो क्या या कार्यशेषत्व दध्यादि पदार्थों की सफलता के लिए मानना चाहते हो दध्यादि पदार्थों में कार्यशेषत्व ये दो विकल्प कर रहे हैं इन दो विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प जो हैं उसे स्वीकार करते हैं यदि ये, ये आ, वृत्तिकार तो उसका निराकरण किया जा रहा है कहते हैं नाद्यति आह यानी शब्दार्थत्व की दध्यादि पदार्थों में सिद्ध पदार्थों में सिद्धि के लिए शब्दार्थत्व की सिद्धि के लिए कार्य शेषत्व मान रहे हैं तो इसका निराकरण करते हुए नए शोष इत्यादि कहा जा रहा है इसका अवतरण ये हुआ नय दोष इत्यादि भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे ओम पूर्ण मदह